श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ एक अक्टूबर अठारह सेवक मणि के विचार संध्या होने के पूर्व मणि घूम रहे हैं और सोच रहे हैं कि राम की इच्छा यह तो बहुत अच्छी बात है इससे तो अदृष्ट स्वाधीन इच्छा स्वतंत्रता आवश्यकता आदि सब का झगड़ा मिट जाता है मुझे डाकुओं ने पकड़ लिया इसमें भी राम की इच्छा फिर मैं तंबाकू पीता हूँ इसमें भी राम की इच्छा डाकूगिरी करता हूँ इसमें भी राम की इच्छा मुझे पुलिस ने पकड़ लिया इसमें भी राम की इच्छा मैं साधु हो गया इसमें भी राम की इच्छा मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु मुझे असद बुद्धि मत देना मुझसे डकैती मत कराना यह भी राम की इच्छा है सद इच्छा और असद इच्छा वे ही देते हैं फिर भी एक बात है असद इच्छा वे क्यों देंगे डकैती करने की इच्छा वे क्यों देंगे इसके उत्तर में श्री रामकृष्ण देव ने कहा उन्होंने जानवरों में जिस प्रकार बाघ सिंह सर्प उत्पन्न किए हैं पेड़ों में जिस प्रकार विष का भी पेड़ पैदा किया है उसी प्रकार मनुष्यों में चोर डाकू भी बनाए हैं ऐसा उन्होंने क्यों किया इसे कौन कह सकता है ईश्वर को कौन समझेगा किंतु यदि उन्होंने ही सब किया है तो उत्तरदायित्व का भाग नष्ट हो जाता है पर वह क्यों होगा जब तक ईश्वर को न जाने गए उनके दर्शन न होंगे तब तक राम की इच्छा इस बात का सोलह आने बोझ नहीं होगा उन्हें प्राप्त न करने से यह बात एक बार समझ में आती है फिर भूल हो जाती है जब तक पूर्ण विश्वास न होगा तब तक पाप पुण्य का बोध उत्तरदायित्व का बोध रहेगा ही श्री राम कृष्ण देव ने समझाया राम की इच्छा तोते की तरह राम की इच्छा मुँह से कहने से नहीं चल सकता जब तक ईश्वर को नहीं जाना जाता उनकी इच्छा से हमारी इच्छा का एक नहीं होता जब तक मैं यंत्र हूँ ऐसा बोध नहीं होता तब तक वे पाप पुण्य का ज्ञान सुख दुख का ज्ञान पवित्र अपवित्र का ज्ञान अच्छे बुरे का ज्ञान नष्ट नहीं होने देते उत्तरदायित्व का ज्ञान नष्ट नहीं होने देते ऐसा न होने से उनका मायामय संसार कैसे चलेगा श्री रामकृष्ण देव की भक्ति की बात जितनी सोचता हूँ उतना ही अवाक रह जाता हूँ जब उन्होंने सुना कि केशव सेन हरिनाम लेते हैं ईश्वर का चिंतन करते हैं तो ये तुरंत उन्हें मिलने के लिए गए और केशव तुरंत उनके आत्मीय भी हो गए उस समय उन्होंने कप्तान की बातें नहीं सुनी केशव विलायत गए हैं उन्होंने साहबों के साथ खाया है कन्या को दूसरी जाति के पुरुष के साथ ब्याह दिया है कप्तान की ये सब बातें गायब हो गई भक्ति के सूत्र में सहाकारवादी और निराकारवादी एक हो जाते हैं हिंदू मुसलमान ईसाई एक हो जाते हैं चारों वर्ण एक हो जाते हैं भक्ति की ही जय होती है धन्य श्री रामकृष्ण तुम्हारी भी जय तुम्हें सनातन धर्म के इस विश्वजनीन भाव को फिर से मूर्तिमान किया इसीलिए समझता हूं कि तुम्हारा इतना आकर्षण है सब धर्मावलंबियों को तुम परम आत्मीय समझकर आलिंगन करते हो तुम्हारी भक्ति है तुम सिर्फ देखते हो अंदर ईश्वर की भक्ति और प्रेम है या नहीं यदि ऐसा हो तो वह व्यक्ति तुम्हारा परम आत्मीय है भक्तिमान यदि दिखाई पड़े तो वह जैसा तुम्हारा आदमी है मुसलमान को भी यदि अल्लाह के ऊपर प्रेम हो तो वह भी तुम्हारा अपना आदमी होगा ईसाई को यदि ईसा के ऊपर भक्ति हो तो वह तुम्हारा परम आत्मीय होगा तुम कहते हो कि सब नदियाँ भिन्न भिन्न भिन दिशाओं से बहकर समुद्र में गिरती है सबका गंतव्य स्थान एक समुद्र ही है सुना है यह जगत ब्रह्मांड महाचिदाकाश में आविर्भूत होता है फिर कुछ समय के बाद उसी में लय हो जाता है महासमुद्र में लहर उठती है फिर समय पाकर लय हो जाती है आनंद सिंधु के जल में अनंत लीला तरंगे हैं इन लीलाओं का आरंभ कहाँ है अंत कहाँ है उसे मुँह से कहा नहीं जाता मन से सोचा नहीं जाता मनुष्य की क्या शक्ति उसकी बुद्धि की ही क्या शक्ति सुनते हैं महापुरुष समाधिस्थ होकर उसी नित्य परम पुरुष का दर्शन करते हैं नित्य लीला में हरि का साक्षात्कार करते हैं अवश्य ही करते हैं कारण श्री रामकृष्ण देव ऐसा कहते हैं किंतु चर्मचक्षुओं से नहीं मालूम पड़ता है दिव्य चक्षु जिसे कहते हैं उसके द्वारा जिन नेत्रों को पाकर अर्जुन ने विश्वरूप का दर्शन किया था जिन नेत्रों से ऋषियों ने आत्मा का साक्षात्कार किया था जिस दिव्य चक्षु से ईसा अपने स्वर्गीय पिता का बारंबार दर्शन करते थे वे नेत्र किसे होते हैं श्री रामकृष्ण देव के मुंह से सुना था वह व्याकुलता के द्वारा होता है इस समय वह व्याकुलता किस प्रकार हो सकती है क्या संसार का त्याग करना होगा ऐसा भी तो उन्होंने आज नहीं कहा